पहला प्रश्न लखवन आपने कहा कि मरियाठा पुरुषोत्तम राम धार्मिक नहीं थे क्योंकि उनके जीवन में कहीं विद्रोही की चिन्हारी नहीं दिखाई पड़ती फिर क्या कारण है कि उनका नाम हजारों वर्षों से जीवित और भगवान का पर्याय बना हुआ है आनंद मैत्रे इसी लिए राम का व्यक्तित्व पंडितों के लिए पुजारियों के लिए व्यवसायियों के लिए बहुत अनुकूल आए विद्रोह तो था नहीं विद्रोह का खतरा नहीं था राम का जीवन आज्ञाकारिता का जीवन है और यही निष्ठ स्वार्थ चाहते कि प्रत्येक व्यक्ति आज्ञाकारी हो आज्ञाकारी हो तो बगावत मर जाती आज्ञाकारी हो तो अंधा हो के चलता रहता है यहां चलाओ जैसा चलाओ जो करवाना हो करवाओ न उसके पास अपनी कोई विवेक की क्षमता होती न सोच विचार की कोई पात्रता होती न होता है नहीं कहते नेका। आज्ञाकारी व्यक्ति अत्यंत निर्बल होता है उसके भीतर की आत्मा ही जैसे मार डाली गई हो और यही सारे स्वार्थ चाहते राज्य भी यही चाहता है चर्च भी यही चाहता है मंदिर भी यही चाहते जिनके हाथ में धन है पद है प्रतिष्ठा है वे भी यही चाहते हैं कि लोगों को आज्ञाकारिता का जहर इस तरह से जाए को उनके जीवन में कभी विद्रोह की कोई संभावना ही ना रहे वे नहीं कहना भी चाहें तो कहना सके जब भी उनसे निकले हां निकले हराम का व्यक्तित्व बहुत अनुकूल पड़ा, ऐसा अनुकूल व्यक्तित्व क्राइस्ट का नहीं कृष्ण का नहीं बुद्ध का नहीं अल्लाउत्सु का नहीं कृष्ण क्राइस्ट बुद्ध लाउस्सु इनको तो मर जाने के बाद पंडित पुरोहितों को बहुत लीपापोती करनी पड़ी अपने सासे के अनुकूल बनाने के लिए फिर भी वे बना नहीं पाए बगावत की चिंगारी राख में दबा भी दो तो भी प्रज्वलित होती है लाख राख जम जाए जरा सी हवा का झोंका और चिंगारी फिर दमकने लगती जीसस पर कितनी परतें चढ़ाई गई लेकिन कितनी ही परतें चढ़ाओ जिस आदमी को सूली लगी वह आदमी आज्ञाकारी तो नहीं हो सकता नहीं तो सूली कैसे लगती जिस आदमी को सूली लगी उस आदमी के जीवन में कुछ तो था जो स्थापित स्वार्थों के विपरीत खड़ा हो गया था और जरूर ऐसी प्रज्वलित उस व्यक्ति के पास विद्रोह की आत्मा हो कि सारे स्वार्थों को मिलकर उसे समाप्त कर देना पड़ा मार तो डाला उसे फिर 2000 साल में निरंतर इस तरह की व्याख्याएं थोपी गई जिनसे लगे कि जीसस भी आज्ञाकारी, लेकिन कितनी ही व्याख्या करो कहीं न कहीं से बात उभर कर दिखाई पड़ती छोटी छुट छोटी घटनाओं ईसाई पादरी उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करते उनको टाल जाते मगर वे घटनाएं बाइबल में है उनको इंकारा भी नहीं जा सकता उनको सब तरह से सुधारने की तरमीम करने की उनके ऊपर नए नए अर्थ जमाने की चेष्टा की गई लेकिन फिर भी जीसस की आग ऐसी है कि बुझाई नहीं जा सकती उभर के निकल आती तुम बाइबल पढ़ो तो तुम चकित हो जाओ जीसस की मां जीसस को मिलने आएगी, जीसस एक भीड़ से घिरे खड़े और कोई जीसस से कहता है कि तुम्हारी मां मिलने आएगी, तो जीसस कहते हैं मेरे तो वे ही संबंधी हैं जिन्होंने मेरी आत्मा से संबंध जोड़ा है और न मेरा कोई मां और न कोई मेरा पिता है इसे कितनों लीपो पोतो इसे कैसे छिपाओ राम का जीवन बिल्कुल उल्टा है बूढ़े पिता ने सख्यादय पिता ने एक जर्ज की बात कही वो भी अपनी सबसे कम उम्र की पत्नी के आग्रह में कही कि चौदह वर्ष का वनवास दे दो राम को इसमें कोई तुक नहीं है बात में यह सीधी अन्यायपूर्ण है तरा ची हो गए दशरथ ने अपने को दो कौड़ी का सिद्ध कर दिया अपनी पत्नी के विपरीत भी कुछ कहने की सामर्थ नहीं गलत बात के खिलाफ भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं ऐसे गुलाम हो गए लेकिन राम ने इसे स्वीकार कर लिया पंडितों को खूब जची बात माता पिताओं को खूब जची बात पुरोहितों को खूब जची बात जिनके हाथ में भी सत्ता है उनको खूब जची बात कि आज्ञाकारीता ऐसी होनी चाहिए इसलिए राम की सदियों तक चर्चा चलती रही इसलिए राम को घोट-घोट के लोगों के गले में पिलाया गया है कृष्ण को तो लोग छांटते, पूरे कृष्ण को कोई स्वीकार करने को राजी नहीं लेकिन राम को बिना छांटे गटक जाते राम में कुछ छोड़ने जैसी बात नहीं कृष्ण में तो हजार कारण मिलते जिनको स्वीकार करने के लिए बड़ी छाती चाहिए सूरदास कृष्ण के बचपन के गीत गाते जैसे कृष्ण कभी जवान हुए ही नहीं छोटा बच्चा मटकी फोड़ दे चल जाएगा छोटा बच्चा स्त्रियों के कपड़े लेकर झाड़ पे चढ़ जाए तो भी चल जाएगा क्षम्य हो जाएगा बच्चा ही है आखिर लेकिन जवान कृष्ण अगर ये करते हो तो तो सूरदास को भी अड़चन होती उनकी भक्ति भी दवाडोल होने लगती कैसे आदमी को कैसे स्वीकार तो सूरदास ने बचपन के तो गीत गाए कृष्ण के लेकिन जवानी को बिल्कुल काट के अलग कर दिया अधिकतर लोग कृष्ण की बात करते हैं सिर्फ गीता के आधार पर लेकिन महाभारत ही कृष्ण का एकमात्र जीवन स्रोत नहीं है भागवत और तब बड़ी अड़चन शुरू होती क्योंकि तो कृष्ण के जीवन में ऐसा बहुत कुछ है बहुत ज्यादा है जिसको पहचाना मुश्किल पड़ जाएगा पांच हजार साल बीत गए अब भी आदमी इतना प्रौढ़ नहीं हो पाया कि पचा ले तो फिर व्याख्या करनी पड़ती हैं हमें सोलह हजार पत्नियां थी कृष्ण की उनमें सब पत्नियां नहीं थी उनकी दूसरों की पत्नियां भी ले आएगी इसको कैसे पचाओगी इसको किस आधार पर पचाओगे तुम्हारी नीति सब जरजरित हो जाएगी इसलिए कृष्ण को तो कोई कहे मर्यादा पुरुषोत्तम इससे ज्यादा अमर्याद व्यक्तित्व नहीं इससे ज्यादा स्वच्छंद व्यक्तित्व नहीं तो फिर कृष्ण को समझाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे तो लोग समझाते हैं कि सोलह हजार नारियां नहीं थी ये सोलह हजार नारिया है क्या क्या तरकीबें लोग निकालते क्या क्या होशियारियां लोग निकालते सत्य को भी झुटलाने के लिए कैसे कैसे आयोजन किए जाते कृष्ण में एक खूबी है कुछ है जो अलौकिक है लेकिन जब भी कुछ अलौकिक होगा तो वो नीति के बहुत पार होता है नीति तो बड़ी साधारण बात है लोक व्यवहार है व्यवस्था का अंग है इसलिए जो व्यवस्था के पोषक है वे राम के पक्षपाती रहेंगे कृष्ण की पूजा भी कर लेंगे तो भी उन्हें न मालूम क्या क्या व्याख्याएं खोजनी पड़ेंगी महात्मा गांधी कहते थे कि गीता मेरी मां है लेकिन उनको भी अड़चन थी कृष्ण के साथ किसको अड़चन नहीं होगी अड़चन ये थी कि अहिंसा का क्या होगा सच पूछो तो अर्जुन गांधीवादी मालूम पड़ता है क्योंकि वो कहता है युद्ध छोड़कर मैं जाना चाहता हूं युद्ध में क्या सार है क्या फायदा मारने से हत्याओं से क्या मिल जाएगा और अपनों को मार के मैं जीत भी गया तो उस जीत का क्या मूल्य इतने खून इतने अस्थिपंजरों के ढेर पर मेरा सिंहासन भी बन गया तो पश्चाताप की गलानी में जलूंगा नहीं ये मुझे नहीं करना मैं ये सब छोड़ के चला जाना चाहता हूं मुझे नहीं चाहिए ये राज्य और कृष्ण समझाते हैं कि जुद्ध जूझ तो युद्ध कर् छत्री का यही कर्तव्य यही छत्री का धर्म कि वो जूझ कि वो लड़े गांधी को बड़ी मुश्किल है तो उन्होंने शुरू में ही व्याख्या कर ली कि ये कोई असली युद्ध नहीं है ये तो अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध की परिकल्पना है ये तो शुभ और अशुभ के बीच युद्ध का प्रतीक मात्र है कौरव अशुभ के प्रतीक हैं, पांडव शुभ के प्रतीक हैं, ये लड़ाई भीतरी है अंतरात्मा में चल रही ये लड़ाई बाहर नहीं हो रही इतनी सी व्याख्या कर ली फिर सारी गीता को स्वीकार करने में कोई अड़चन ना रही बुद्ध के साथ यही हुआ बुद्ध को पूरा अंगीकार करना बहुत कठिन है कृष्ण को भी अंगीकार किया जा सकता है कुछ हेर फेर किए जा सकते हैं लेकिन बुद्ध ने तो सीधा सीधा विरोध किया वेद का ये बर्दाश्त के बाहर था कि जो व्यक्ति वेद का विरोध करे जो कहे कि वेद कचरा है इसको कैसे भगवान स्वीकार करे लेकिन यह आदमी तो कीमती था ही इसमें कोई शक सुबह नहीं था जो इसके पास आए इससे प्रभावित हुए तो फिर कुछ रास्ता खोजना पड़ेगा ये एक बंध खड़ा हो गया कि कैसे हम बुद्ध को पहचानें? तो एक कहानी गढ़ी पुराणों में कि भगवान ने स्वर्ग और नर्क बनाए और हजारों साल बीत गए नर्क कोई गया ही नहीं क्योंकि लोग पाथ ही नहीं करते थे तो सैथान ने जाके भगवान को कहा कि नर्क बनाया किस लिए मैं नाहक बैठा हूं मेरे सारे कारिंदे खाली बैठे दफ्तर खोल के बैठा हूं कोई ग्राहक तो आते ही नहीं तो ये दुकान किस लिए या तो ग्राहक भेजे हम बैठे बैठे थक गए हम अभ्यास सताने का कर करके थक गए किसको सताएं और या फिर ये बंद ही कर दे काम छुटकारा दें किसी और काम में लगा दें तो भगवान को शैतान पर दयाई उन्होंने कहा तू घबरा मत तूने याद दिलाई सब ठीक किया जल्दी ही मैं बुद्ध के नाम से अवतार लूंगा और लोगों को भ्रष्ट करूंगा और फिर इतने लोग नर्क आएंगे कि तुझे कोई चिंता न रह जाएगी ऐसे भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया और फिर लोगों को भ्रष्ट किया तब से नर्क में ऐसी भीड़ भाड़ जाओगे तो एकदम जगह मिलने वाली नहीं कई दिन तो कतार में खड़ा रहना पड़े देखते होशियारी पंडित की उसने दोहरे काम कर लिए उसने बुद्ध को भगवान भी मान लिया कि हैं तो भगवान के ही अवतार लेकिन आए हैं जिस कारण से वो खतरनाक काम इसलिए सावधान भी रहना इनकी बात में मत पढ़ना नहीं तो नरक जाओगे राम में कोई अड़चन नहीं राम बिल्कुल जैसे चाहिए पंडित के लिए पुरोहित के लिए न्यस्त स्वार्थों के लिए ठीक वैसे ही इसलिए राम को अंगीकार कर लिया इसलिए रामायण घर घर में पहुंच गई इसलिए मस्तिस मस्तिस में हमने उसे गुंजा दिया इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमने उसे बिठा दिया इसलिए रामलीला चलने लगी चल रही सदियों से हम बच्चों को दूध के साथ राम की कथा घोंट घोंट के पिला देते ये उपाय है कि तुम कभी बगावत ना करना आज्ञाकारी रहना अनुशासनबद्ध रहना कभी स्वच्छंद ना होना हमेशा जो तुमसे बड़े हैं वो सही हो कि गलत हो ये सवाल नहीं उठता वो बड़े हैं इसलिए आदर योग्य वे जो कहें वही मानना ये तुम्हारा काम ही नहीं है सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है माँ बाप को भी ये बात रुचती है क्योंकि कौन माँ बाप नहीं चाहता कि बेटे आज्ञाकारी हो बेटा बिल्कुल गोबर गणेश हो तो भी चलेगा मगर आज्ञाकारी होना चाहिए और बेटा कितना ही प्रतिभाशाली हो अगर आज्ञाकारी न हो तो माँ बाप को अर्शन होने लगता और जितनी प्रतिभा होगी उतनी ही आज्ञाकारिता मुश्किल होती ये ख्याल रखना ये दोनों बातें सांसाथ नहीं होती प्रतिभा होगी तो स्वभावतः व्यक्ति सोचेगा राजी होगा उन बातों में जिन बातों में राजी होना चाहिए राजी होगा अपने बोध से अपनी अंत प्रज्ञा से राजी होगा अपने कारण इसलिए नहीं कि पिता कहते कि मां कहती और इंकार करेगा तो अपने कारण इंकार और स्वीकार उसके भीतर से आएंगे मां बाप को भी जनी ये बात कि राम की बात पीटो राम की बात समझाओ राम को जितना ऊंचा उठा सको उठाओ इससे बच्चों को भी नियोजित रखने में सुविधा होगी धनपतियों को भी समझ में आई राजधिकारियों को भी समझ में आई राजाओं को भी समझ में आई राजनीतिकों को भी समझ में आई पंडित पुरोहित सबको बात जची जिनके हाथ में सत्ता है उन सबको बात जची कि राम की अगर हम प्रतिष्ठा कर रखे तो बगावत कट जाएगी भारत अकेला देश जहां कोई क्रांति नहीं हुई और अगर भारत में कभी क्रांति के नाम से कुछ होता है तो ऐसा कचरा होता है कि उसको क्रांति कहने में भी शर्मा थी अभी तुमने देखा कुछ दिन पहले जयप्रकाश नारायण क्रांति करती थी और देश भर के जितने मुर्दे थे और जितने गधित उन सबके हाथ में सत्ता पहुंच गई थी ये क्रांति थी ये प्रतिक्रांति है इसको दूसरी क्रांति कहा जाता था वो तीन ही साल में टाए टाए शिस्ट हो गई ये महाक्रांति इतने जल्दी खत्म हो गई आज उसका कुछ पता नहीं को क्रांति कहां गई खूब क्रांतियां हम करते चली चलाई कारतूस ने इनका कोई मूल्य नहीं भारत में क्रांति न होने का बड़े से बड़ा कारण एक कि हमने जो मूल्य भारत को दिए वो क्रांति विरोधी मूल्य मेरी दृष्टि में धर्म सबसे बड़ी क्रांति महत्तम क्रांति क्योंकि उसी क्रांति के द्वारा तुम मूर्छा से जागते हो निद्रा से उठते हो तुम्हारे भीतर जो सोई हुई आत्मा है वो पहली दफा करवट लेती और आंख खोलती तुम पहली दफा परमात्मा का स्मरण करते हो और पहली बार तुम्हें पता चलता है कि ये जो समाज की व्यवस्था है ये तो काम चला है एक और बड़ी व्यवस्था है अस्तित्व की उस अस्तित्व की व्यवस्था के साथ अपना संबंध जोड़ना है समाज की व्यवस्थाएं तो बदलती रहती कल जो सही था आज गलत हो गया है आज जो सही है कल गलत हो जाएगा राम ने एक सूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के बरवा दिया था इसलिए कि सूद्र को वेद वचन नहीं सुनने चाहिए राम को तुम धार्मिक व्यक्ति कहोगे तो फिर जो लोग शूद्रों को जला रहे हैं ये सब धार्मिक ये कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं ये तो बिचारे राम के ही पीछे चल रहे हैं ये तो ठीक ही कर रहे हैं ये सूद्रो को रास्ते पे लगा रहे हैं। ये सूद्र ज्यादा बगावती हुए जा रहे शूद्र सिर उठा रहे हैं। एक सूद्र ने सिर्फ सुन लिया था वेद वचन पाप हो गया महापाप हो गया और राम जैसी व्यक्ति को उसके कानों में शीशा पिदलवा के भर देना पड़ा फिर भी हम राम को धार्मिक कहे चले जाएंगे मगर उस दिन ये बात चलती थी उस दिन ये बात ठीक थी उस दिन कोई अड़चन ना थी शूद्र की गिनती आदमी में थी ही नहीं सूद्र तो पशु जैसा था उसका हक क्या था स्त्री का कोई हक नहीं था इसलिए वाल्मीकि रामायण में जब राम जीत जाते लंका विजय हो जाती और सीता को लेकर लौटते तो जो पहला मिलन होता है सीता से उसमें राम कहते कि ए स्त्री तू ध्यान रखना कि मैंने तेरे कारण युद्ध नहीं किया है ये युद्ध तो कुल मर्यादा के लिए किया है, ये तो वंश मर्यादा के लिए किया है तू इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि तेरे लिए युद्ध किया है कुल मर्यादा ये अहंकार ये कुल मर्यादा क्या है ये अहंकार का ही दूसरा नाम है सीता का कोई आदत नहीं कोई सम्मान नहीं सीता के लिए युद्ध नहीं किया गया और तभी तो बड़ी आसानी से सीता को फिर ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देता है सीता का कोई मूल्य नहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं कोई सम्मान नहीं इन राम को मैं धार्मिक स्वीकार नहीं करता हूं नहीं कर सकता हूं ये उस दिन की सामाजिक व्यवस्था से तो इनका तालमेल बैठता था जो प्रचलित मूल्य थे ये उनके अनुकूल पड़ते थे बिल्कुल अनुकूल पड़ते थे लेकिन जीवन के सत्य से इस बात का कोई तालमेल नहीं स्त्री के प्रति सम्मान न हो ऐसी अपमान की धारणा इतना अभद्र वचन कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी कोई सीता पूछ भी नहीं रही थी कि तुमने किस लिए युद्ध किया मगर कह देना जरूरी था ताकि सीता को जाहिर हो जाए ये भ्रांति कहीं मन में न रह जाए कि राम जैसे व्यक्ति स्त्रियों के लिए नहीं लड़ते स्त्रियों में रखी क्या है अरे हड्डी मांस मज्जा जैसे पुरुषों लोग सोना भरा है और यही राम जंगल में स्वर्ण मृत को देखकर उसके पीछे भाग चले। लेती ने भी स्वर्ण मृग देखा होता तो तुम भी दस दफा सोचते कि स्वर्ण के कहीं मृग होते बुद्धू से बुद्धू आदमी भी एक दफा ठिठकता कि मैं क्या कर रहा हूं कहीं सोने के मृग होते लेकिन चल पड़े सोने के मृग के पीछे चल पड़े भूल गए कि सारा जगत मृग मरीची का है मृग तक ना धोखा दे दिया जगत को मृग मरीची का मानना तो दूर लक्ष्मण ने एक स्त्री की नाक काट ली कोई ऐतराज नहीं अभद्र व्यवहार था एकदम अभद्र व्यवहार था लेकिन कोई विरोध नहीं ये जिन ऋषि मुनियों ने राम को खबर दी कि हमें बहुत सताया जा रहा है ये राक्षस हमें सता रहे ये हमें परेशान करते ये हमारे यज्ञ हवन में बाधा डालते ये ऋषि मुनि कोई और नहीं थे ये सिर्फ एजेंट थे जैसे ईसाई मिशनरी होते वो सी आई ए के एजेंट होते बस ईसाई मिस्त्री यानी ऋषि मुनि ईसाइयों के पहले ऋषि मुनि चले आते पहले वो जाल फैला देते पहले बाइबिल आती फिर पीछे से बंदूक आती ये सब राजनीतिक जालसाजियां थी राम के व्यक्तित्व में मुझे कोई न तो बुद्ध की प्रखरता दिखाई पड़ती है न कृष्ण का अद्भुत समग्र रूप दिखाई पड़ता है न जीसस की क्रांति दिखाई पड़ती न लाओ के वचन एक एक वचन एक खीरा, ऐसे कोई वचन दिखाई पड़ते मगर आनंद मैत्र तुम ठीक कहते हो कि क्यों हजारों वर्षों से राम का नाम जीवित जीवित रहेगा जब तक नियत स्वार्थ जीवित रहेंगे जब तक बेईमान शोषण का जारी रखना चाहते तब तक वो राम को जीवित रखेंगे उनकी आड़ में शोषण बड़ी आसानी से चल रहा है बड़ी सुविधा से चल रहा है राम कथा चल रही है और पीछे कुछ और ही कथा चल रही है मैं जब ये कहता हूं तो कठिनाई होनी स्वाभाविक है तुम्हारी इतनी प्राचीन मान्यता को चोट लगे तो तुम तिलमिला जाओ इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लेकिन मेरी भी मजबूरी है मैं वही कह सकता हूं जो मुझे दिखाई पड़ता जैसा मुझे दिखाई पड़ता उसमें रंज मात्र फर्क नहीं कर सकता तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हें बुरा लगे तो वो तुम्हारी मौज लेकिन राम ने मुझे कुछ धर्म जैसी बात दिखाई नहीं पड़ती अच्छे आदमी थे भले आदमी थे आज्ञाकारी थे अपने समय के मान्यताएं और मूल्यों के अनुकूल थे जिसको सज्जन कहें सच्चरित्र कहें मगर संत नहीं ये तीन शब्द ठीक से समझ लेना एक दुर्जन होता है जो समाज के मूल्यों के विपरीत चलता है एक सज्जन होता है जो समाज के मूल्यों के अनुकूल चलता है और एक संत होता है जो ना तो प्रतिकूल चलता ना अनुकूल चलता जो अपनी अंत प्रेरणा से जीता है फिर कभी प्रतिकूल पड़ जाती है उसकी अंत प्रेरणा कभी अनुकूल पड़ जाती है वह गौण बात है प्रतिकूल पड़े तो ठीक अनुकूल पड़े तो ठीक लेकिन राम तो बिल्कुल लकीर के फकीर के वो तो लीक लीक चलते वो तो एक कदम संभाल के चलते वो तो फूक फूक के कदम रखते एक धोब्बड़ ने कह दिया धोबियों की भी बात का कोई तो मतलब होता है कि बस सीता को निकाल फेगा जैसे बहाने ही खोज रहे हो जैसे रास्ते में बैठे हो ऐसा लगता है जैसे धुब्बा से खुद ही कहलवा दिया हो एक आदमी अगर कह दे इतनी घबराहट क्या अग्नि परीक्षा भी ले ली थी सीता की अग्नि परीक्षा भी बेकार हो गई फिर और कभी तुमने यह सोचा कि सीता की अग्नि परीक्षा ली खुद भी तो अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी ये कैसा न्याय हुआ सीता समझो कि इतने दिन तक रावण के वहां रही पता नहीं क्या हुआ उसके चरित्र का लेकिन राम भी तो इतने दिन सीता के बिना रहे थे पता नहीं क्या हुआ इनके चरित्र का ऐसे ऐतिहासिक जिनकी मान्यता कि राम का सबरी से प्रेम था कुछ सच्चाई मालूम पड़ती है क्योंकि सिर्फ प्रेमी ही एक दूसरे के जूठे बेर खा सकते दूसरा तो कभी नहीं खा सकता और मुझे शक है कि राम सीता के जूठे बेर खाते एक दुबड़ के कहने पर जिसको भेद दिया जंगल गर्भवती स्त्री उसके जूठे बेर ये खाते ये शक की बात है लेकिन रामलीला में तुमने देखा होगा कि सबरी को बूढ़ी बताया जाता है लेकिन जिन्होंने शोध की है इस पर काफी उनका कहना है कि सबरी युवा थी और सुंदर थी और जंगल का सौंदर्य था अल्हर सौंदर्य था तो राम को अगर सीता की परीक्षा लेनी थी तो इतना तो न्यायुक्त होना ही चाहिए कि खुद भी गुजर गए होते आपसे डर क्या था दोनों साथ साथ गुजर गए होते हाथ में हाथ लेके ये ज्यादा उचित मालूम होता लेकिन राम तो नहीं गुजरे अग्नि परीक्षा से पुरुष पुरुष है कहते ना मर्द बच्चा मर्द बच्चा उसको कोई परीक्षा देनी पड़ती कोई सवाल नहीं वो तो कुछ गड़बड़ भी करे तो चलेगा वो तो गड़बड़ नहीं करेगा ये हो कैसे सकता है मगर स्त्री को पवित्र होना चाहिए क्यों ये दोहरे मापदंड क्यों धार्मिक व्यक्ति के दोहरे मापदंड नहीं होते उसका मापदंड एक ही होगा जो दूसरे के लिए होगा वही अपने लिए होगा जो अपने लिए होगा वही दूसरे के लिए होगा उसके लिए स्त्री पुरुष का कोई फासला नहीं होगा लेकिन स्त्री की कोई कीमत ही नहीं थी स्त्री को तो कहते रहे स्त्री संपदा उसका कोई मूल्य नहीं जैसे कुर्सी है फर्नीचर है पलंग है बिस्तर है ऐसी स्त्री पैर की जूती तो उसकी जांच कर लेनी जरूरी है कि इस जूती को किसी और ने तो नहीं पहना अपने पैर की थोड़ी जांच करवानी पड़ेगी कि हम तो कोई दूसरी जूती नहीं पहने रहे अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी फिर जरा सा आदमी ने एक संदेह उठा दिया और सीता को तो छोड़ दिया जैसे बहाना चाहिए था अगर ऐसा ही था कि एक आदमी की बात भी इतनी चोट करती जैसा लोग कहते कि एक आदमी की भी निंदा राम सहनी सके ऐसा उनका उज्जवल व्यक्तित्व था तो खुद भी सीता के साथ चले जाते यो भी चौदह साल रह गए थे बाप के कहने से और थोड़े बहुत वर्ष रह लेते जंगल में लेकिन खुद भी चले जाते तो मेरे मन में, में कीमत होती तो मैं कहता ये बात समझ में आती लेकिन खुद तो राजा बने बैठे रहे सीता को निकाल बाहर कर दिया राज्य की ज्यादा कीमत है पद की ज्यादा कीमत है एक जीवंत स्त्री का कोई मूल्य नहीं और उससे भी झूठ बोला उसे भी बताया नहीं कहा भेजा जा रहा है उसे भी धोखा दिया और फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है अपनी ही पत्नी को धोखा दिया कम से कम कहना तो था कम से कम साफ तो कर देनी थी बात और मुझे लगता है कि सीता इतनी बलवती स्त्री थी निश्चित ही मेरे मन में राम से कहीं सीता का मूल्य ज्यादा है कि अगर सीता को कहा होता तो सीता ने कहा होता कि ठीक है मैं स्वयं जाती धोखा देने की कोई जरूरत न थी कोई आवश्यकता न थी रविन्द्रनाथ ने बुद्ध के संबंध में कविता लिखी जब रग, जब बुद्ध लौटे हैं बारह वर्षों के बाद राजमहल बुद्ध होकर तो यशोधरा ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा उनकी पत्नी ने कि मुझे सिर्फ एक बात आप बता दें जो मेरे मन को काटती रही आप अगर मुझसे कहके गए होते तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको रोकती इतना भर मुझे कह कहने क्या मेरे छत्री होने पर आपको तो इतना भी भरोसा न था क्या मैं छत्राणी नहीं हूं क्या छत्राणियों ने अपने पतियों को तिलक करके युद्ध के मैदान पर नहीं भेज दिया फिर आप तो सत्य की खोज में जा रहे थे आप तो समाधि की खोज में जा रहे थे बुद्धत्व की खोज में जा रहे थे मैं आपके चरण पखारती आपके चरणों तो पर फूल चढ़ाती आपको विदा दे देती इतना सौभाग्य मुझे दिया होता क्या आपको सच्छा कि मैं रोती चिल्लाती चीखती रोकती आपको इतना भर मुझे कह दें अगर मुझे कोई चीज कचरोटती रही है बारह वर्षों में तो सिर्फ एक कि मुझे कहा क्यों नहीं क्या मुझ पर तो इतना भी भरोसा नहीं था और रविन्द्रनाथ ने ठीक किया कि बुद्ध सिर झुकाए खड़े रहते हैं कविता में बुद्ध से ते बना दे क्या उत्तर देंगे बात तो गलत थी ही बुद्ध गए थे द्वार तक देखा था आंख भर के पत्नी को बेटे को और फिर चुपचाप लौट आए थे आवाज भी ना हो कहीं पत्नी रो, रोके ना पुरुषों को स्त्रियों पर कभी भरोसा ही नहीं रहा स्त्रियों को उन्होंने कभी आत्मवान नहीं माना स्त्रियों की गिनती उन्होंने हमेशा नंबर दो की मनुष्य जाति में की दो आदमी प्रथम है पुरुष प्रथम स्त्री तो ठीक है न मात्र को राम ठीक जमे स्वार्थी लोगों को इसलिए उनके मंदिर बने पूजा चली रामलीलाएं चली और कोई कारण नहीं और राम के इस समादर ने ही भारत से क्रांति को विलुप्त कर दिया फिर जो भी हमारे ऊपर सत्ताधिकारी रहा हूं के लिए जी हजूरी करते रहे 2000 साल तक हम गुलाम रहे बड़ी मौस क्योंकि जो सत्ता में हो हम तो उसके ही जी हजूर छोटा सा देश इंग्लैंड हम पर कब्जा किए बैठा रहा हमसे कुछ करते ना बना करने का सवाल ही ना था हम तो आज्ञाकारी तो हमने चुपचाप आज्ञा मान ली और राजा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है वो तो पृथ्वी पर भगवान का प्रतीक इसलिए जो भी राजा है हम उसके सामने ही झुकने को नाक रगड़ने को तैयार रहे गुलाम होना हमारी प्रवृत्ति हो गई हमारी गुलामी की प्रवृत्ति में हमारी दासता की प्रवृत्ति में हमारी राम के प्रति जो धारणा है उसने बहुत हाथ बटाया है इसलिए मैं राम को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता सज्जन मानता हूं संत नहीं मानता सज्जन होना हो तो राम के पीछे चलना संत होना हो तो फिर जरा और ज्योतिर्मय व्यक्ति को पकड़ना होगा फिर किसी बुद्ध को किसी जीसस को किसी लाओस्सु को किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर आग जलती हो जिसके भीतर क्रांति जिसके भीतर अकेले जाने का साहस हो सारे मूल्यों के विपरीत भी अगर उसकी आत्मा कहे तो जाए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े चाहे दुनिया कुछ भी कहे फांसी लटका दे तो भी कोई फिक्र नहीं वो फांसी चुनना पसंद करेगा मगर झुकेगा नहीं टूट जाना पसंद करेगा मगर झुकेगा नहीं समझौता उसकी वृक्ति नहीं होगी संघर्ष उसका जीवन होगा साहस उसका गुण होगा दूसरा प्रश्न भगवान मैं जब घर से चला था तो बहुत अच्छे अच्छे विचार थे वेदांत और निर्वाण की बातें थी मगर यहां आकर मन में सारे दिन लड़कियों के विचार ही चलते रहते बहुत कोशिश करता हूँ हटते ही नहीं यहाँ तक कि ध्यान में भी यही विचार चलते रहते मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी के बिना कभी किसी स्त्री के पास नहीं गया भगवान क्या करू कोई रास्ता बताएं बताए ईश्वरानंद तुम शुद्ध भारतीय हो ये तो भारतीय संस्कृति का लक्षण है ये तो आधारशिला भारतीय संस्कृति की बातें ब्रह्म की निर्वाण की बातें वेदांत की और भीतर भीतर सब तरह के सांप बिच्छ भीतर सब तरह का उपद्रव उसी उपद्रवों को दबाने के लिए तो वेदांत और निर्वाण और ब्रह्म इनकी चर्चा है इस चर्चा में तुम अपने को उलझाए रखते हो ताकि भीतर की सच्चाईयां दिखाई ना पड़े लेकिन यहां ये यह चर्चा काम नहीं आएगी ये चर्चा तोड़ देना ही यहां के अनिवार्य प्रयोगों में से एक यहां तो मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के असली प्रश्नों से परिचित हो तुम्हारी असली समस्याएं प्रकट होनी चाहिए तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग जरा उनको गौर से तो देखो बातें धर्म की मगर उनके जीवन में ठीक उससे उल्टा पाओगे जाएंगे मंदिर में भगवान की पूजा को और अगर कोई स्त्री मिल गई तो धक्का मारे बिना नहीं रहेंगे हालांकि धक्का भी धार्मिक ढंग से मारेंगे ऐसा मारेंगे कि किसी को ये भी शक न हो कि धक्का मारा है राम राम राम राम करते हुए धक्का मारेंगे माला फिरते रहेंगे और धक्का मारेंगे पूजा का थाल घुमाते रहेंगे लेकिन नजर भगवान से नहीं होगी नजर चारों तरफ घूमती रहेगी जिस मंदिर में जितनी ज्यादा स्त्रियां जाएंगी उस मंदिर में उतने ज्यादा पुरुष जाएंगी जिस मंदिर में स्त्रियां आ जाएं उस मंदिर में पुरुष जाना बंद हो जाते हैं। या तो पुरुष जाते हैं अपनी पत्नी के पीछे कि कोई और धक्का ना मार दे या जाते हैं दूसरी पत्नियों के पीछे कि अपन धक्का मार ले बाकी और किसी काम से मंदिर जाते हैं दिखाई नहीं पड़ता और चंदन मंदन लगाए हुए हैं जने वगैरह पहने हुए हैं राम नाम की चदरिया ओढ़ी हुई है ऐसा भक्ति भाव दिखलाते कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये और कुछ उपद्रव करेंगे ठीक क्यों हुआ इस ईश्वरानंद जो यहां आके तुम्हें अपनी असलियत दिखाई पड़ी यहां असलियत दिखाई पड़ेगी क्योंकि ये कोई मुर्दा आश्रम नहीं है और किसी आश्रम में गए होते यहां हमारे मराए लोग बैठे हुए तो उन्हें देख के तुम्हें और भी ज्यादा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्चा आती उन्हें देख के और घबराहट लगती क्या मौत करीब ही है समझो कि यही दशा अपनी हो जाने वाली है उदासीनता पैदा होती ये तो एक जीवंत स्थल है ये कोई मंदिर नहीं है मधुशाला है युवा है सुंदर युवतियां हैं सुंदर युवक हैं अगर यहां ध्यान कर सके तो ही समझना कि ध्यान किया उसे ऋषिकेश वगैरह में जाके शिवानंद के आश्रम में बैठ के ध्यान करने में कोई ऐसा नहीं करोगे क्या और कि पहाड़ देखो देखोगी गंगा मैया देखो कि ध्यान करो तुम्हें अर्चन हो रही होगी मैं समझा तुम्हारा वेदांत एकदम बह गया निर्माण वगैरह की चर्चा खो गई मन ने कहा होगा अरे भी ठहरो वेदांत और निर्माण सब पीछे देख लेंगे चार दिन की जिंदगी और वेदांत की बात तो तभी करनी चाहिए जब दांत गिर जाए इसलिए तो उसको वेदांत कहते निर्वाण? का तो मतलब ही होता है मिटना जब मन नहीं लगो तब सोच लेना निर्माण की बात अभी तो जीना है अभी तो चार दिन गुलछछर कर लो यहां तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहां तुम ध्यान करने बैठोगे आंख बंद करोगे आंख खुल खुल जाएगी लाख उपाय करो आंख बंद करने की तुम अपने घर में बैठोगे तुम कहते हो कि मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के बिना कभी किसी स्त्री के पास नहीं गया घर में बैठोगे पत्नी को देख के वैसी आंख बंद होती आदमी को एकदम विपत्ना न सूझती पत्नी को देखा के एकदम ऊंची बातें उठती ऊंचे विचार आते क्या तपश्चर्या जरूर आती होगी उसी भ्रांति में तुम यहां आ गए पत्नी को साथ ले आना था कि वो बगल में बैठी रहती तो तुम्हें आंखें ना खोलने देती डर के मारे ना खोल सकते थे आसी डरा तीन पत्नियां थी चंदुलाल के बेटे ने उनको पत्र लिखा यूनिवर्सिटी से कि मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया बड़ी सुंदर है फोटो भेज रहा हूं विवाह का तय कर लिया है आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है चंदुलाल की पत्नी तो बहुत खुश हो गई उसने कहा कि लिखो इस वक्त बेटे को पत्र सुंदर चित्र है और पैसे वाली की लड़की है जाहिर नाम है कुलीन परिवार है ऐसा मौका कम मिलेगा चूकने नहीं चाहिए तो चंदुलाल ने पत्र लिखा कि बेटा भगवान की तुम तो कृपा शीघ्रता करो यावसान हाथ से न जाने दो विवाह तो जीवन का सबसे मधुर संबंध है यही तो जीवन का आनंद है ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी जैसी लिखनी चाहिए और जब चिट्ठी पूरी हो गई तो जल्दी से पुनः पुनश्चित के लिखा अरे मूरख तेरी माँ अभी अभी बाहर गई मुझे देख मेरी गति देख और भूल के झंझट में न पढ़ना और ज्यादा मैं लिख नहीं सकता वो वापस आ रही सुनो सिक्की बंद कर रहा हूं थोड़ा लिखा ज्यादा ना, उल्लू के पत्थे तुझे इसलिए भेजा विश्वविद्यालय बच सके तो बच जा पत्नी के सामने तो लिखना पड़ा कि आशीर्वाद ही आशीर्वाद वर्षा है लेकिन पुनुष् में असली बात लिखती ये चंदूलाल का बेटा छोटा जब था तो एक दिन पूछ रहा था चंदूलाल से तो पापा दूल्हों को घोड़ों पर क्यों बिठाते गधों पर क्यों नहीं बिठाते चंदूलाल ने कहा कि बेटा ताकि वधू को जानने में असन्न न हो कि कौन दूल्हा है दो गधे देख के उसको मुश्किल पड़ेगी कि किसको बरमाना कहना तो घोड़े पे बैठाते बेटा ताकि साफ दिखाई पड़ता रहा है कि दादा कौन है और घोड़ा कौन ईश्वरान अगली बार आओ तो पत्नी को साथ ले आना वो उपास वैसी रहेगी खुद तो भी पथना करेगी नहीं मगर तुमको करवाएगी पत्नियों में एक गुण होता है पतियों को धार्मिक बना देती एकदम सच्चरित्र बना देती बनना ही पड़ता मजबूरी में अगर पत्नियां ना हो तो संसार एकदम भ्रष्ट हो जाए सभी पुरुष चाहते हैं अविवाहित रहे जांच बनटता कहा करता था कि दुनिया में आनंद ही आनंद हो जाए अगर सभी पुरुष अविवाहित रहें और सभी स्त्रियां विवाहित मगर ये हो कैसे ये दोनों बातें एक साथ बन सकती नहीं और यहां तुम्हारा जन्म भर का बंधा हुआ बांध टूट जाएगा तुम ध्यान करने बैठे हो कोई सुंदर युवती नास्ती हुई निकल जाएगी कोई जोड़ा हाथ में हाथ लिए निकल जाएगा कई दफे तुम्हें शक हो जाएगा कि तुम कहीं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए अब सरा वगैरह तो नहीं आ गई आख मल के तुम वापिस देखोगे की मामला क्या जिंदा हूं ये मैनका उर्वसिया मगर ये अच्छा हुआ इससे तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चला जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है वही सत्य है जो ऊपर ऊपर है वह झूठ है वो तो सत्य को छिपाने का आयोजन है वो तो मलहम पत्ती वो तो घाव को फूल से ढांक लिया है इसे स्वीकार करो अपने सत्य को इसे तुम इंकार मत करना इंकार जिंदगी भर किया है इसलिए ये अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा है स्वीकार करो इसमें कुछ बुरा नहीं है ये बड़े हैरानी की बात है एक सुंदर गुलाब के फूल को देखकर तुम्हें कोई गिलानी नहीं होती कोई अपराध भाव पैदा नहीं होता सुबह सूरज उगता है सुंदर प्रभात तुम्हें कोई अड़चन नहीं होता। पक्षी गीत गाते तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होता एक सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें क्यों ऐतराज होता है और तुम्हारे भीतर अगर सौंदर्य की प्रशंसा उठती है तो इसमें बुराई कहाँ है पाप कहाँ है गुलाब का फूल जिसने बनाया उसी ने ये सुंदर स्त्री भी बनाई उसी ने ये सुंदर पुरुष भी बनाया है जिसने सुबह सूरज उगाई जो सांझ को सूर्यास्त देगा जो रात आकाश को तारों से भर देता है उसी की तुलिका के ये सारे खेल मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि सुंदर स्त्री को देख के आंख बंद कर लो मैं तुमसे कहूंगा सुंदर स्त्री में भी परमात्मा की ही तोलिका को देखना शुरू करो सुंदर स्त्री में भी उसकी ही कलाकृति है सुंदर स्त्री के कंठ में भी वही गा रहा है जो पक्षियों के कंठ से गा रहा है वो जो कोयल की कूक है वही सुंदर स्त्री का सौंदर्य है क्यों ये भेद करते हो लेकिन तुम्हें सदियों से यह सिखाया गया कि ये पाप है ये पाप है ये धारणा गलत है कुछ भी पाप नहीं स्वाभाविक है अस्वाभाविक होगा कि एक सुंदर स्त्री निकल जाए और तुम्हारे मन में कोई ख्याल ही ना उठे तुम पत्थर हो कि आदमी हो भाव तो उठना ही चाहिए कागज जगना चाहिए तुम्हारे हृदय तंत्री की वीणा बज जानी चाहिए कोई तार छिड़ जाने चाहिए मगर जो फर्क होगा धार्मिक आधारकों में वो यही होगा कि हर सौंदर्य धार्मिक व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण दिलाएगा और अधार्मिक को ईश्वर का विस्मरण करा देगा अब तुम अधार्मिक व्यक्ति हो नाम तुम्हारा ईश्वरानंद है मगर आधार्मिक व्यक्ति हो सुंदर स्त्रियों को देख के तुम कहते हो अच्छे अच्छे विचार से वेदांत तो निर्वाण की बातें भी सब खो गई सुंदर स्त्री को, को देखकर तुम्हें परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव पैदा होना चाहिए उसने ये इतना सुंदर जगत रचा उसकी बड़ी करता है उसकी अनुकंपा है तुम्हें आखें दी देखने को कि रंग देखो सौंदर्य देखो तुम्हें कान दिए सुनने को कि ध्वनि सुनो संगीत सुनो तुम्हें हाथ दिए कि तुम स्पर्श कर सको तुम क्यों इतने घबराए हुए हो परमात्मा नहीं डरा तुम्हें यह सब देने से तुम परमात्मा से भी ज्यादा अपने को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हो परमात्मा जिससे नहीं डर तुम्हारे महात्मा उससे तुम्हें डरवा रहे तुम्हारे महात्मा सब परमात्मा के खिलाफ मैं परमात्मा के खिलाफ नहीं हूं तुम्हारे महात्माओं के खिलाफ क्या अर्चन सुंदर स्त्री आया तो उससे ध्यानपूर्वक देखो ना उस वक्त आंख बंद करने की क्या जरूरत जबरदस्ती आंख बंद करोगे स भी लोगे आंख तो भी क्या होगा भीतर तो वही सुंदर स्त्री गूंजती रहेगी और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी और भी ज्यादा तुम रुग्ण हो जाओगे और वो झूठी आंख बंद है तुम्हारी उसका कोई मूल्य नहीं लेकिन हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं, कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली सुंदर स्त्री को देख ये भी कोई बात हुई अगर सूर्यदास ने यह किया हो तो मैं सूर्यदास को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा सुंदर स्त्री को देख के आंखें फोड़ ली लेकिन आंखें फोड़ लेने से क्या हो जाएगा क्या तुम सोचते हो अंधे आदमी ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो जाते तो धन है जो अंधे पैदा हुए फिर अंधों को दया ना करो फिर तो दया खुद पे करो परमात्मा की बड़ी कृपा है तो उन्होंने अंधे पैदा किए क्योंकि वो ब्रह्मचारी को पहले से उपलब्ध है अंधा आदमी ब्रह्मचारी नहीं हो जाता और जिस आदमी ने आंखें फोड़ ली है ये सिर्फ इस बात की खबर दे रहा कि इसके भीतर बड़ी प्रज्वलित वासना होगी और ये घबराया हुआ डरा हुआ वह है और वासना भीतर आंखें फोड़ने से क्या होगा आंख बिल्कुल बंद कर लो पट्टी बांध लो तो भी क्या होगा भीतर सपने उठते रहेंगे और भीतर वासना और भी विकृत होके प्रगाढ़ हो जाएगी क्योंकि उसके निकास का भी कोई उपाय न रह जाएगा मैं तुम्हारी वासना के दमन के पक्ष में नहीं हूं मैं तुम्हारी वासना के रूपांतरण के पक्ष में मैं चाहता हूं तुम्हारा सहज जीवन सामान्य जीवन स्वाभाविक जीवन स्वीकृत हो कहीं कुछ निषेध ना हो और इसी सहज जीवन में धीर, धीरे धीरे प्रार्थना प्रविष्ट हो परमात्मा का अनुग्रह प्रविष्ट हो ध्यान प्रविष्ट हो क्या अर्चन है आंख बंद करके ही ध्यान किया जाता है क्या एक सुंदर स्त्री को देखकर भी ध्यान हो सकता है उसे देखते देखते भी ध्यान हो सकता है उसे देखते देखते तुम ध्यान मग्न हो सकते हो सुंदर स्त्री प्रतिमा का काम कर सकती है ऐसा ही सुंदर पुरुष प्रतिमा का काम कर सकता है मैं जीवन के रूपांतरण का पक्षपाती हूँ लेकिन तुम अब तक दमन करते रहे हो इसलिए तुम्हें यहाँ अड़चना जो भी दमन करते हुए यहाँ आ जाते उनको अड़चनाती और फिर उनकी अड़चन का बदला वो मुझसे लेती फिर वो समझते हैं कि मैं यहाँ लोगों को बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है उनको मैंने बिगाड़ दिया जैसे तुम्हारा वेदांत खिसक गया निर्वाण खिसक गया तुम गुस्से में जा सकते हो कि आदमी किस तरह का यह आश्रम कैसा मेरा वेदांत मेरा निर्माण सब खिसक गया तुम गुस्सा मुझ पे निकालोगे तुम गालियां मुझे दोगे तुम जाके लोग कहोगे कि वो जगह ठीक नहीं है सच्चाई ये है कि तुमने जिंदगी भर गलत किया उसका तुम्हें साक्षात्कार हो गया धन्यवाद मानो आभार मानो अभी भी समय है अभी भी रूपांतरण हो सकता है लेकिन कोई तुम्हें चौंकाने वाला नहीं जिनके पास तुम जाते हो तुम्हारे साधु वो तुमसे गए बीते उन्होंने तुमसे ज्यादा दमन किया है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में बैठा हुआ था सांझ हो गई सूरज डल गया तारे निकलने लगे पास की ही एक झाड़ी के पीछे एक युवक और एक युवती बड़ा लाभ कर रहे हैं खूब छन रही बातें गहरी बातें छन नहीं, दोनों चुपचाप बैठे सुन रहे हैं आखिर युवक ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा मैं मर जाऊंगा तुम ही मेरा जीवन हो तुम ही मेरे प्राण तुम ही मेरा काव्य तुम ही मेरी आत्मा हो तुम मुझे मिली तो सब मिल गया और तुम मुझे नहीं मिल सकी तो सब खो जाएगा मैं विवाह का निवेदन करता हूं मुझे अंगीकार करो मैं ना कुछ अपात्र हूं मगर मेरे प्रेम को देखो मेरी आत्मा को पहचानो मुल्ला की पत्नी ने मुल्ला को हुदा मारा और कहा कि जरा खांसो खकारो सचेत कर दो ये लड़का फंसा जा रहा है मुल्ला ने कहा बाहर में जाया का मुझे किसने चेताया मैं उक... क्यों किसी को चेताऊं जब मैं यही नालायकी की बात तो तुझसे कर रहा था तो किसी हराम जादे ने ना खांसा न खकारा हम भी क्यों खांसे खकारे अरे अपनी भोगेगा खुद भोगेगा बोगने तो जो जैसी करेगा वैसी भरेगा जो जैसा बीज बोएगा वैसी फगुन काटेगा अब बो रहा है बेटा फसल हम भी चुपचाप सुन अच्छा काटोगे फसल तुम जिनके पास जाते हो उनको किसी ने नहीं चौंकाया वो तुम्हें क्यों चौंकाएं वो सड़ रहे हैं वो गल रहे हैं वो तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम भी चलो बेटा तुम भी गलो बेटा हे ईश्वरानंद तुम भी जाओ नरक में जहां हम पड़े तुम यहां वहां क्यों जा रहे हो वो भी तुमको पाठ सिखाएंगे कि जब भी कभी ऐसे विचार उठे फौरन दबा दो वहीं के वहीं दबा दो शुरू में दबा देना चाहिए जरा सा भी विचार उठे फौरन राम राम का जाप करने लगो माला फेरने लगो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगो गायत्री नमोकार ऐसी धुन मचा दो भीतर कि जो बात उठ रही थी वो दबी की दबी रह जाए और एकदम भीतर अच्छे अच्छी बातें गुंजा दो एकदम जूझ पढ़ो, देर मत करना क्योंकि जरा भी देर तो कहीं बुरा विश्वास भी ना हो जाए एकदम टूट पड़ो उस पर वह गुरु जी की फतह वह गुरु जी का खालसा एकदम टूट पड़ो उसको वहीं दर दबोचो सत श्री अकाल छोड़ना ही मत उसको क्योंकि जरा भी मौका दिया तो पकड़ ना ले पकड़ ले तो फिर छोड़ेगा नहीं इसलिए शुरू में ही निपट लेना ठीक है तुम जिनके पास जाओगे वो तुम्हें यही समझाएंगे मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं जो भी विचार भीतर उठ रहे हैं तुम्हारा वेदांत झूठा था तुम्हारा निर्वाण झूठा था जो तुम्हारे भीतर विचार उठ रहे हैं यही सच्चे हैं इन्हें उठने तो इनका निरीक्षण करो ईश्वरानंद बैठ के साक्षी भाव से इनको देखो निंदा बंद करो निंदा करोगे तो साक्षी नहीं हो सकोगे निंदा में कैसे साक्षी बनोगे जिसकी पहले से ही बुराई कर ली जिसका पहले से ही हमने निर्णय कर लिया कि गलत है उसके हम कैसे साक्षी बनेंगे साक्षी होने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है निष्पक्ष भाव से देखो कि ये विचार उठ रहे ठीक है परमात्मा ने दिए तो जरूर कोई प्रयोजन होगा और प्रयोजन है और महत्व प्रयोजन है प्रयोजन यही है कि तुम इन विचारों को देखो जागो दृष्टा बनो दमन नहीं करना है दृष्टा बनना है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर साक्षी भाव सघन होगा तुम चमत्कृत हो जाओगे इधर साक्षी घना होता है उधर ये विचार विसर्जित होने लगते बिना दबाए और जब बिना दबाए कोई चीज बदलती है तो मजा और सौंदर्य और प्रसाद और सुरभि और तो सुगंध और सिर्फ देखते देखते तुम धीरे धीरे पाओगे मन शांत हो गए सब विचार गए धन के काम के लोभ के क्रोध के सब गए तुम जाग गए ये नींद में ही चलते और ये चले जाते हैं सब तब तुम समझोगे इनका प्रयोजन इनका प्रयोजन यही था कि तुम्हें जगा दे के बिना तुम कभी जागते ही नहीं ये ऐसा ही समझो कि तुम्हें पांच बजे सुबह उठना है गाड़ी पकड़नी है अलार्म भर देते हो हालांकि तुमने अलार्म भरा है लेकिन पांच बजे जब अलार्म बजता है तो बुरा लगता है अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे को जानता हूं जिन्होंने घड़ियां तोड़ दी और जल्दी से अलार्म बंद करके करबट ले के फिर सो जाते फिर आठ बजे पत्ताएंगे उठ के कि गाड़ी चूक गए मगर उस वक्त गुस्सा आ जाता है कि दुष्ट अलार्म जैसे अलार्म का को कोई कसूर हो तुम्हें भर के सोए लेकिन तुम्हें गुस्सा आ जाता है ये सारे विचार जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं इस ईश्वरानंद अलार्म की तरह इनके कारण ही तुम जागोगे नहीं तो तुम्हारे जागने का को कोई उपाय नहीं इनकी पीड़ा ही तुम्हें जगाएगी इनका दंश ही तुम्हें जगाएगा इनके कारण ही तुम साक्षी बनोगे नहीं तो क्यों साक्षी बनते क्यों दृष्टा बनते समस्या ही ना होती तो समाधान की कोई जरूरत ना थी समाधि की कोई जरूरत ना थी ये समस्याएं परमात्मा ने दी हैं, ये चुनौतियां हैं इनको साहस से स्वीकार करो भागो मत भगोड़ापन ठीक नहीं दबाओ मत छिपाओ मत आमने सामने आने दो और अगर तुम यहां आ गए हो हिम्मत करके तो ये स्थल एकमात्र स्थल है जहां कुछ भी दबाने का कोई कारण नहीं मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं तुम जैसे हो तुम्हारा सत्कार करता हूं तुम्हारा स्वागत करता हूं तुम्हारा सम्मान करता हूं तुम जैसे हो बेसर्क मैं कोई शर्त नहीं लगाता कि तुम ऐसे होगे तो तुम्हारा सम्मान तुम जैसे हो वैसे मैं तुम्हारा सम्मान तुम भी अपना सम्मान सीखो परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बनाया है तो जरूर कुछ राज होगा आज पता न होगा तो कल पता चलेगा अपने भीतर की इन सारी प्रक्रियाओं को शांत होकर देखते रहो कभी कभी भूल जाओगे साक्षी भाओ कभी कभी डूब जाओगे किसी विचार के साथ लीन हो जाओगे कभी कभी तादात्म हो जाएगा जब स्मरण आ जाए फिर खड़े होकर देखने लगना जब खो जाए खो जाने देना पत्ता मत अपराध भाव समझ भरना अपराध भाव दुनिया में बड़ी अधार्मिक बात है क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर अपराध भाव हो जाता है उस व्यक्ति के भीतर आत्म गलानी के कारण आत्म अपमान शुरू हो जाता है वो अपने को दीन दिनहीन समझने लगता है वो क्या खाक समझेगा अहम ब्रह्मास्मि वो कैसे समझेगा वेदांत वो कैसे समझेगा निर्वाण वो कैसे समझेगा कि मेरे भीतर बुद्ध विराजमान है कि मेरे भीतर बुद्धत्व की क्षमता है नहीं यह संभव है उसके लिए पहला काम है पुरोहितों ने तुम्हें जो अपराध भाव दे दिया उसे छोड़ दो कुछ बुरा नहीं सब सुंदर है जैसा है सर्वांग सुंदर इस स्वीकृति को ही मैं आस्तिकता कहता हूं मैंने सुना है एक गांव में एक गधा था वो बड़ा आस्तिक था गधे अक्सर आस्तिक होते उसकी खूबी ये थी कि उसका मालिक उसको लेकर घूमता था और तुम उससे कुछ भी पूछो ईश्वर है वो सिरहला के कहता कि हाँ। आत्मा है वो सिरहला के कहता कि किलोक हाँ। है हाँ पुनर्जन्म होता है हाँ लोग उसको पैसा देते मालिक को कि भाई बा आदमियों तक को पता नहीं इतना ज्ञान ऐसा वेदांत और ये गधे को इतना वेदांत आता है और उसने उसको को लिखता सिखा रखा था कि कुछ सिरहिला था और गधे को पता था कि वो कुछ भी पूछे वो पूछते ऐसी बात था जिसमें हाँ कहने से आस्तिक का पता चले एक भीड़ लगी थी लोग वेदांत की चर्चा सुन रहे थे गधा गजब कर रहा था पैसे पे पैसे पड़ रहे थे लोग कह रहे थे गधा नहीं है कोई योग भ्रष्ट महात्मा कोई महायोगी रहा पिछले जन्म नसरुद्दीन भी खड़ा था नसरुद्दीन ने कहा कि एक काम में भी करके देखना चाहता हूं मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं फिर यहां भरे तब मैं देखो उसके मालिक ने कहा अच्छा क्योंकि तो मालिक को तो पता ही था कुछ भी कहो वहां भरेगा उसको तो क्या पता कि नसरुद्दीन क्या कहेगा नसरुद्दीन को उसके कान में कुछ कहा गदा एकदम तो इनकार करने लगा कि नहीं बिल्कुल नहीं सारी भीड़ चौंकी मालिक भी चौका मालिक ने पूछा भाई बताओगे तुमने क्या पूछा था मैंने पूछा कि विवाह करोगे इतनी अकल गधे में भी हालांकि था फिर भी इतनी अकल एक आस्तिकता होती गधे पन तुम सब अब हां कहने की आदत पड़वा ली और एक आस्तिकता आती है खोज से आविष्कार से एक आस्तिकता सीखी हुई होती है तो उससे हिलाना सिखा दिया वो तो कोई गढ़ा भी कर सकता है और एक आस्तिकता होती है आत्म अनुभव से मैं अनुभव पर जोर देता हूं आस्था पर नहीं मैं नहीं कहता कि मैं जो कहता हूं उस पर भरोसा करो मैं कहता हूं मैं जो कहता हूं उस पर प्रयोग करो प्रयोग अगर तुम्हें अनुभव करा दे तो ही मानना अपने अनुभव को मानना मेरी बात को नहीं मेरी बात का क्या मूल्य पता नहीं मैं धोखा दे रहा हूं पता नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं पता नहीं मेरे अपने कोई प्रयोजन हो मुझ पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं मैं कहूंगी क्योंकि मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो अनुभव सिद्ध है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अनुभव तुम भी कर सकते हो और जब मैं कर सका तो तुम कर सकते हो मैं तुम जैसा ही व्यक्ति हूं तुम मुझ जैसे ही व्यक्ति हो ईश्वरानंद जो तकलीफे तुम्हें वही मुझे थी जो आनंद मेरा है वही तुम्हारा हो सकता है जरा भी भेद नहीं हम सब समान क्षमताएं देकर पैदा होते परमात्मा बहुत प्राचीन समय से साम्यवादी सदा से साम्यवादी वो सबको समान गुणधर्म देता है कुछ है जो उनका अनुभव कर लेते हैं कुछ है जो उनको छूते ही नहीं उनको पड़ा रहने देते हैं। वो सड़ जाते हैं पड़े पड़े उन पर जंग लग जाती तुम आस्था मत करो वेदांत आएगा अनुभव से निर्वाण भी आएगा अनुभव से मगर पहले तो इस दलदल से गुजरना होगा कमल खिलेंगे मगर पहले इस कीचड़ से गुजरना होगा तुम कीचड़ से बचना चाहो और कमल पाना चाहो ये नहीं हो सकता कीचड़ से गुजर के मूल्य चुकाना पड़ता तो कमल खिलते कीचड़ में ही कमल खिलते तुम पूछते हो कोई रास्ता बताए साक्षी एक मात्र रास्ता है प्रश्न भगवान मैंने 11 पांच को संन्यास लिया मैं इसको आपकी ही कृपा समझता हूं क्योंकि कई साल लग गए उस दिन ही चरण स्पर्श का भी शुभ दिन आ गया मैंने भी चरण छुए और आपने भी मुझे स्पर्श किया मैं तो भर गया मैं तो मस्त हो गया फिर ऊर्जा दर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ मैंने भी उसमें भाग लिया लेकिन इसमें एक क्षण ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं मैं सम्मोहित तो नहीं हो रहा हूं, फिर मैं अपने आप रुक गया फिर थोड़ी देर बाद दूसरा क्षण आया जब मुझे लगा अरे यह तो ऊर्जा दर्शन है फिर तो मैं ऐसा डूबा कि डूब ही गया और बाहर मस्त होकर निकला भगवान मैंने तो अपनी नैया तेरे हाथ में लगा दी अब जो चाहो सो करो फिर ऐसा क्यूँ हुआ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत पीड़ा माफ करना मुझे लगता है कि इसके पहले दो तीन दिन तक कोई ध्यान भी नहीं जमा कृपा करो प्रशांति योगी जो हुआ वो कुछ गलत नहीं हुआ यही तो विचारशील व्यक्ति का लक्षण है मैं तुम्हें अंधा होने को थोड़ी कह रहा हूं मैं तुम्हें विवेकवान होने को कह रहा हूं मैं तुमसे विश्वास करने को नहीं कहता मैं तो कहता हूं जी भर के संदेह करो अगर मेरी बात में कुछ सच्चाई है तो तुम्हारे सारे संदेहों को तोड़ के भी मेरी बात तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी पहुंच कर रहेगी इसलिए ये भूल के मत सोचना कि तुमने कोई गलती की मत कहो ये कि आप मुझे माफ करना तुमसे कुछ भूल ही नहीं हुई माफ क्यों करूं आशीष लेता हूं तुमसे जो हुआ ठीक हुआ विवेक का लक्षण यह है कि हर किसी बात को मान नहीं लेगा और ध्यान रखना प्रशांत जो बात हम बिना किसी विचार के मान लेते हैं उसका कोई मूल्य नहीं वो निर्वीरिय होती नपुंसक होती जिस बात को हम संदेह कर, कर के मानते हैं मानना पड़ता है संदेह करने के बावजूद भी उस बात में बल होता है उसमें प्राण होते हैं, उसमें ऊर्जा होती है ठीक हुआ एक क्षण को तुम्हें लगा कि कहीं ये सम्मोहन तो नहीं विचारशील व्यक्ति हो लगना ही चाहिए और दूसरे ही क्षण तो में ख्याल आ गया कि इसमें सम्मोहन का तो कोई सवाल ही नहीं कोई किसी को सम्मोहित नहीं कर रहा है लोग अपनी मस्ती में डोल रहे हैं अगर तुम्हें पहली बात समझ में ना आती अगर तुम्हारे मन में ये पहला संदेह ना उठा होता तो सहज जो दूसरी घटना घटी मस्ती की वो नहीं घटती वो चूक जाती ये मैं निरंतर अनुभव करता हूं यहां भारतीय मित्र हैं गैर भारतीय मित्र है भारतीय मित्रों को आस्था औपचारिक वो तो जन्म के साथ सीख लिए उन्होंने मेरे पास आते हैं तो चाहे उनकी श्रद्धा हो या ना हो वो झुकेंगे पैर छुएंगे पैर छूना ऐसी है जैसे कि नमस्कार करना यह जैसे फोन पर लोग कहते हैं हलो कोई उसका मतलब नहीं कुछ प्रयोजन नहीं आदत बन गई है मैं छोटा था मेरे पिता मुझे जहां ले जाते कोई भी बड़ा बुजुर्ग होता वो मुझसे कहते पैर छूओ मैं उनसे कहता आप कहते तो छू लेता हूँ वैसे तबीयत मेरी होती है कि इनको एक लगा इस आदमी को मैं भली भांति जानता हूँ आप कह रहे हो तो ठीक है ये निपट बेईमान है वो कहते छुप रहो ये बात सबके सामने कहने की नहीं घर चल के कह देना तो मैंने कहा कि मुझसे आप मत कहना इस तरह के पैर छूए इसके उसके हर किसी के पैर छू क्यों छू पैर मुझे आदमी लगे पैर छूने योग तो जरूर छू मगर इसको मैं जानता हूं भली भांति इसके पैर मैं नहीं छूऊंगा आप कहते हो तो छू लूंगा मगर ध्यान रखना कि सिर्फ आपके कहने के कारण छू रहा हूं। मैं नहीं छू रहा मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं वो तो मुझे मंदिर ले जातेगी, झुको नमस्कार करो तो सिर्फ किताब रखी हुई क्योंकि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ वहां मंदिर में मूर्ति नहीं होती सिर्फ ग्रंथ होता है मुझे तो इस किताब को कहे के लिए नमस्कार करें कागज ही है थोड़ी स्याही है थोड़ा कागज है जिल्द बंधी है ठीक है साफ़ने घर काफी किताबें हैं झुकनी हो तो वहीं झुक लेंगे इतने दूर मंदिर आने की क्या जरूरत मगर वो मुझसे कहते बड़े होके समझोगे मैंने कहा थोड़ा बहुत अभी समझूं, थोड़ा ही सही तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बड़े होके समझूंगा लेकिन अभी अगर बिल्कुल ही नहीं समझू तो कब शुरू होगी समझ वो एक मुझे जैन मुनि के पास ले गए वो तो झुके ही मैं खड़ा रहा जैन मुनि ने भी मुझे बहुत क्रोश से देखा और मेरे पिताजी ने कहा कि झुको नमस्कार करो मैंने कहा कि मैं झुक लेता लेकिन इस आदमी ने जिस ढंग से देखा अब आप भी कहो सारी दुनिया कहे मेरे झुकने की तो बात अलग रही ये आदमी मेरे पैर छुए तो मैंने छूने दूंगा उस इस आदमी इससे मेरा मुलाकात हो गई जब आप इसके पैर छू रहे थे जिस दिन से उसने मुझे देखा है इसकी आंखों का ढंग वही जो लुच्चों का होता है लुच्चा शब्द का मतलब समझते हो लुच्चा शब्द उसी से बनता है उसी धातु से जिससे आलोचक बनता लोचन से जो घूर घूर कर देखो उसको लुच्चा कहते मैंने कहा अब नारायण होना और मुनि महाराज से कह दो नारायण हो लुच्चे का मतलब होता घूर घूर कर देख इसलिए तो लुच्चा कहते हैं जब कोई आदमी किसी स्त्री को घूर घूर कर देखता है लुच्चा लुच्चे का मतलब आलोचक लोचन गड़ा कर देख रहा है लुच्चा मैंने कहा बिल्कुल आदमी लुच्चा है और चश्मा भी लगाए हुए दोहरे लोचन और एक ढंग से इसने देखा है फिर वो मुझे कभी किसी जन्म मुनि के पास नहीं लेगा उनका तुम ले जाने क्योंकि मेरी तक फजियत हो जाती है वो जल्दी से मुझे लेके वहां से भागे कि चलो बस ये आखरी अब तुमको कहीं नहीं ले जाना मेरे पास लोगों को लोग ले आते हैं स्त्री आ जाती उनके बच्चों को पैर छूना नहीं है वो उनकी गर्दन पकड़ के दबाती कर क्या रही हो छु छू पैर छुओ वो बच्चा कर रहा है वो मां उसकी दबा रही अब इस तरह दबाते दबाते एक दिन बेचारा छूने लगेगा अभ्यास हो जाएगा इसका कोई मूल्य नहीं है भारतीय लोग आते हैं वो पैर छू लेते वो औपचारिक पश्चिम से लोग आते हैं वहां पैर छूने की आदत नहीं है न पैर छूने का कोई रिवाज है उन्हें पैर छूना बड़ा कठिन पड़ता है बहुत कठिन पड़ता है बहुत मुश्किल पड़ता है लेकिन जब पश्चिम का कोई व्यक्ति पैर छूता है तो उसका भाव देखने योग्य होता है क्योंकि वो छूता ही तब है जब उसके प्राणों में छूने की बात उठती है जब उसके प्राण राजी हो जाते किसी औपचारिकता से नहीं एक अंतर्तम अभिपता से एक आनंद एक प्रशांत सोच विचारशील युवक हो तुम यह स्वाभाविक था कि तुम्हारे मन में एक क्षण को लगा कि कहीं मैं सम्मोहित तो नहीं हो रहा हूं न तो इसमें तुम्हें अपराध भाव अनुभव करने की जरूरत है मेरे पास अपराध भाव कभी अनुभव करना ही नहीं किसी कारण मत करना संदेह उठे कोई चिंता नहीं मैं संदेह कर कर के सत्य को पाया हूं इसलिए मैं तुम्हारे संदेह को कभी बुरा नहीं कह सकता मैंने विश्वास करके सत्य को नहीं पाया है मैंने आस्था करके सत्य को नहीं पाया है मैंने सब भांति संदेह करके आत्यंतिक रूप से संदेह करके सत्य को पाया है इसलिए तुम्हारे सब संदेह मुझे स्वीकार है अंगीकार है माफी मत मांगना अच्छा हुआ और फिर उसके बाद तुम्हें खुद ही बोध आया इसलिए एक मस्ती छा गई तुम अगर भारतीय ढंग से डोलते रहते भारतीय नकलवक्ति सीख गए अगर चार आदमी डोल रहे हैं तो वो भी डोलने लगते मैं देखता हूं रोज कि एक भारतीय एक काम करेगा तो दूसरा भी वही करता है एक भारती अगर आएगा और दस रूपये का रोन निकाल के पैर में चढ़ा देगा तो दूसरा जो उसके पीछे आ रहा है दर्शन करने वो भी जल्दी से रुपए निकालने लगेगा क्योंकि शायद ये नियम है किया जाना चाहिए जो किया जाना चाहिए वो करना ही होगा तुम्हारे तथाकथित साधु महात्मा ये इंतजाम कर रखते दो चार एजेंट छोड़ रखते वो निकाल कर सौ रुपये का नोट चढ़ा दिया दो चार एजेंट्स भीड़भाड़ में नोट चढ़ाते रहते और बाकी लोग उनकी नकल करते रहते क्योंकि जब इतने नोट चढ़ाए जा रहे हैं तो चाह नहीं चाहिए नहीं तो आस्था में शक होगा आस्तिकता में शक होगा मेरे पास आस्तिक होने में और नास्तिक होने में विरोध नहीं इस बात को गांठ बांध लो नास्तिक होना आस्तिक होने की सीढ़ी है आस्तिक के मंदिर की सीढ़ियों का नाम नास्तिकता है जो नास्तिकता की सीढ़ियों से आस्तिकता के मंदिर तक पहुंचता है उसकी आस्तिकता प्रखरता और उसकी आस्तिकता की ज्योति महता और उसकी आस्तिकता में एक चैतन्य होता है एक चिन्हयता होती अच्छा हुआ प्रशांति होगी न तो क्षमा मांगो न कहीं मन में ये भाव लेना कि ये क्या हुआ मैंने सब समर्पण कर दिया था फिर ये संदेह क्यों उठा तुम कितना ही समर्पण करो संदेह जाते जाते ही जाएगा तुम समर्पण ही क्यों करते हो इसलिए करते हो ना कि संदेह चला जाए संदेह है इसलिए तो समर्पण की जरूरत है तुम्हारे समर्पण करने से नहीं चला जाए समर्पण तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से सूचना है कि मैं अब संदेह छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं मगर छूटते छूटते छूटेगा बात बनते बनते बनेगी मगर ठीक राह पर चल पड़े हो इस मस्ती को बढ़ाओ अपराध भाव को मत लेना नहीं तो मस्ती खंडित हो जाएगी आनंद मेरा सूत्र है अपराध नहीं ऐसे ही चलते रहे तो दिन मिट जाओगे समर्पण पूरा हो जाएगा शुरू में तो सिर्फ समर्पण का भाव होता है फिर धीरे धीरे पूर्णता आती हाँ धीरे धीरे अहंकार जाएगा मन जाएगा प्रशांतियों की गोरख के प्रसिद्ध शब्द हैं याद रखना मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा जिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीखा मरो गोरख कहते किस मरण की बात कर रहे हैं अहंकार मरे संदेह मरे मगर पहले जिएगा तो ही तो मरेगा ना जिया ही ना हो कभी तो मरेगा क्या खा पहले संदेह सीखना पड़ता है पहले संदेह को धार रखनी पड़ती है। जैसे तलवार पर को कोई धार रखे पहले अहंकार को बलिष्ठ करना होता है पुष्ट करना होता है और तभी एक दिन समझ में आती है यह बात कि अब घड़ी आ गई कि इसे अब घड़ी आ गई तो यह बोझ हो गया अब घड़ी आ गई ये तो मेरे प्राणों को ही धार काटने लगी ये तलवार मुझे ही काटने लगी उस घड़ी में सब गिर जाता है तुम्हें छोड़ना भी नहीं पड़ता छूट जाता है मन की मृत्यु ध्यान है मन की मृत्यु सन्यास है आज तो तुमने जो सन्यास लिया है प्रशांति योगी वह तो केवल संकल्प है यात्रा का अभी तो नाव छोड़ी इस किनारे से अभी तो मजधार तय करनी होगी दूर है किनारा जो अभी दिखाई भी नहीं पड़ता अभी तुम उस किनारे पर नहीं पहुंच गए अभी तो इस किनारे से ही लगे हो अभी रस्सियां खोल रहे हो एक एक करके खोलनी पड़ेगी, फिर पतवार उठानी पड़ेगी फिर तूफानों और झंझावातों का सामना करना पड़ेगा मगर जिसने हिम्मत की उसने जरूर पाया है इस जगत में अन्याय नहीं परमात्मा जो जितना श्रम करता है उसको उसकी पात्रता के अनुसार निश्चित ही देता है जीसस ने कहा है मांगो और मिलेगा द्वार खटखटाओ और द्वार खुलेंगे आखिरी प्रश्न भगवान मैं नौ साल से प्रेमी का ढूंढ रहा हूं कि कोई ऐसी प्रेमिका मिले जो संसार और ध्यान एक बना दे नहीं मिली आशीर्वाद दें कि मैं सही प्रेमी का मिलने तक रुकूं और जबरदस्ती न करूं प्रेम चेतन बड़े कठिन कार्य में लगे हो परमात्मा जल्दी मिल जाएगा प्रेमिका मिलनी बहुत कठिन है और जब तक नहीं मिली है तभी तक सौभाग्य समझ जब मिल जाएगी तो फिर कहोगे कि भगवान आशीर्वाद दो कि अब कैसे छूटूं एक पागलखाने में एक मनोवैज्ञानिक पागलों को देखने गया था पागलखाने के प्रधान ने एक कटघरे के सामने खड़े होकर उसे बताया कि इस पागल को देख रहे वो पागल अंदर एक तस्वीर लिए हुए था छाती से लगा रहा था आंसू झरझर गिर रहे थे बरसा की जड़ी लगी थी रो रहा था पुकार रहा था कि हे प्रिय तुम कहा हो कब मिलो बहुत देर हो गई कब तक पुकारू कब तक खोजूं? पागल खाने के प्रधान ने बताया कि यह भी ना खाता ना पीता सुख के हड्डी हो गया बस ये फोटो लिए मनोविज्ञान ने पूछा ये फोटो किसकी है इसने कहा ये इसकी प्रेमिका की फोटो और वो इसकी मिली नहीं उसी दुख में ये पागल हो गया फिर दूसरे कद घरे के सामने रुके वहां एक आदमी अपने बाल नोच रहा था और दीवाल से सिर मार रहा था इसे क्या हो गया प्रधान ने कहा कि ये वही जो का उसको नहीं मिली इसको मिल गई वही स्त्री इसका विवाह हो गया उस तब से ये पागल हो गया है इसकी हालत और बदतर तुम कह रहे है मैं नौ साल से प्रेमिका ढूंढ रहा हूं कोई ऐसी प्रेमिका मिले जो संसार और ध्यान एक बना के ऐसा कभी हुआ है पहले या ऐसा कभी होगा असंभव को संभव करने चलिए ऐसा होता ही नहीं एक व्यक्ति खोज रहा था कि परिपूर्ण कोई स्त्री मिले पूर्ण स्त्री कोई मिले जीवन भर खोजा जब मर रहा था तो किसी ने पूछा कि मिली वो स्त्री क नहीं जिसकी तुमने जिंदगी भर खोज की उसने कहा मिली क्यों नहीं दो तीन बार ऐसे मौके आए तो उस व्यक्ति ने पूछा फिर तुम अविवाहित के अविवाहित क्यों रहे उसने कहा मैं क्या करूं वो पूर्ण पुरुष खोज रही थी तुम तो खोज रहे हो प्रेमिका लेकिन वो भी प्रेमी खोज रही होगी पूर्ण वो तो तुम सराजी होगी असंभव तुम पूर्ण ही हो तो प्रेमिका क्यों खोज और वो ही पूर्ण हो तो तुमको किस लिए खोज पूर्ण का अर्थ ही ये होता है कि अब कोई खोज ना रही अब कुछ पाने को ना रहा सौभाग्यशाली होगी नहीं मिली नहीं तो अक्सर मिल जाती मुसुद्दीन अपने शिकार के अनुभव बता रहा था खूब बड़ा चढ़ाकर बातों ही बातों में उसने ये भी कहा कि मैं अलग अलग जानवरों को बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना जानता हूँ इससे तो शिकार करना आसान हो जाता है जैसे हिरण को बुलाना हो तो एक विशेष प्रकार की आवाज करने से आस जो भी हिरण हो वो भागा चला एक मित्र ने पूछा अच्छा यदि किसी शेरणी को बुलाना हो तो कैसी आवाज करोगे मुल्ला ने झट चिंघाते हुए खासी आवाज निकाली फौरन बैठक खाने का दरवाजा खोला और मुल्ला की बीवी गुलजान ने बाहर आके कहा कहिए क्या बात आज आप बहुत शोर कर रहे बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है बात अब यदि जरा सा भी हल्ला बुल्ला किया तो कह देती हूँ कच्चा निकल जाऊंग तुम कह रहे हो प्रेम कि नौ साल से खोज रहा हूं, काफी तपश्चर्या कर ली नौ साल में तो नौ लोक पार कर जाते नौ साल में तो नो चक्र खुल जाते नौ साल में तो सहसल कमल खुल जाता और तुम प्रेमिका की तलाश कर रहे हो और ऐसी प्रेमिका जो संसार और ध्यान एक बना दे, मथिया कर देगी बड़ी कृपा है भगवान की तुम पे कि तुम तो खोज रहे हो मगर नहीं मिल रही पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा अब तुम कह रहे हो आशीर्वाद लें कि मैं ऐसी प्रेमिका पा सकू और जब तक ऐसी प्रेमिका न मिले तब तक जबरदस्ती ना करो तो तुम क्या जबरदस्ती खा करोगे कोई प्रेमिका ना जबरदस्ती कर रहे थे वो ही दर्द अक्सर लोग सोचते हैं कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं वो गलती में होते वो ब्रांडी में होते मुल्ला नसुद्दीन और उसकी पत्नी सुबह सुबह नाश्ते पर बात कर रहे थे झगड़ा हो गया बातचीत में पति पत्नी में और होते ही क्या सिवाए झगड़े की मुल्ला की पत्नी ने कहा एक बात ख्याल रखो हमेशा ही मेरे पीछे पड़े मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी नसरुद्दीन ने कहा वो बात सच क्योंकि चूहादानी किसी चूहे के पीछे नहीं दौड़ती चूहा खुद ही मूर्ख फंस जाता है तुम क्या जबरदस्ती करोगे तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं आएगी तो किसी स्त्री की नजर तुम बपड़ गई तुम कैसे बच रहे हो नौ साल से ये भी हैरानी की बात है कुछ गुण होंगे तुम कुछ सदगुण होंगे कि तुम तुमसे बच के निकल जाती नहीं तो तुम कभी के किसी के चक्कर में आ जाते कोई ना कोई तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता अब इतने दिन बच गए हो धन्यवाद दो परमात्मा को और अब ध्यान की फिक्र करो क्या प्रेमिका की फिक्र कर रहे हो इतने दिन में तो क्या से क्या नहीं हो जाता क्या छोटी मोटी बातें खोजनी और ध्यान के बाद अगर प्रेमिका मिल भी जाए तो खतरा नहीं ध्यान के पहले प्रेम का मिल जाए तो बहुत खतरा है क्योंकि ध्यान के पहले प्रेम का मिल जाए तो फिर ध्यान न लगने देगी ख्याल रखना तुम ध्यान करने बैठोगे तो वो हिलाए अखबार पढ़ने देती ध्यान क्या करने देती ऐसी चीजों को पढ़ने ही नहीं देती लोग घर से भागे रहते यहां वहां भटकते फिरते देर देर तक दस्तर में बैठे रहते नहीं काम होता तो भी फायल उलटते रहते न मालूम क्या क्या बहाने खोजते रहते किसी तरह घर से बच जाएं, तुम्हें तो ध्यान न करने देगी प्रेमिका प्रेमिका तो किसी भी चीज से स्पर्धा ले लेती तुम तो अगर बिना बजाओगे बिना तोड़ देगी क्योंकि उससे प्रतियोगिता हो जाती है उसकी कि मेरे रहते और तुम्हारी ये कुबत कि तुम बीना बजा रहे मेरे रहते और तुम विपसना में बैठे हुए आंख बंद किए मेरे रहते और तुम अखबार पढ़ रहे मैं भी जिंदा हूं मर नहीं गई ध्यान मेरी तरफ दो और कहीं ध्यान न ले जाना तुम प्रेम चेतन पहले ध्यान कर लो फिर अगर कोई प्रेमिका मिल जाएगी तो ठीक होगा पर ध्यान पहले संभाल लो फिर प्रेमिका कुछ बिगाड़ ना सके। और ध्यान के बाद प्रेमिका मिलेगी भी तो ध्यानी को मिलेगी और जो प्रेमिका किसी ध्यानी को पसंद करेगी उससे तालमेल भी बैठ जाए मेरे हिसाब में तो प्रत्येक व्यक्ति को पहला काम ध्यान फिर से अन्य बातें। जिसका ध्यान सद गया उसके जीवन में से सब अपने आप सद जाता है आज इतना